उपनिषद। सिद्धांति कहा कि प्रमाण का कार्य है केवल अज्ञान का निवृत्त करना पूर्व तो पक्षी कहा कि अगर अज्ञान निवर्तक प्रमाण होगा तो फिर विषय का स्फुर विषय का ज्ञान तो फिर नहीं होगा सिद्धांति कहा कि प्रमाण की प्रवृत्ति होती है अज्ञान का निवर्तन निद्ध, के लिए अज्ञान का निवृत्ति हो जाने से स्वतः विषय का स्पूर्ण हो जाएगा नवश्यम भावी अवश्यम भावी स्वतः कैसे हो जाएगा कहेंगे वो प्रमाण में जो चिदाभास रहेगा वो विषय को प्रकाश कर देगा वो स्वाभाविक हो ही जाएगा वो ये पंचदश में एक श्लोक आता है बुद्धि तस्थ चिदाभास व्याप तो घटम तत्र तथा ज्ञानम धिया न घटि और बुद्धी में रहने वाला में रहने वाला ये दोनों घटम ये दोनों घट को जाकर के व्याप्त करेंगे स्पर्श करेंगे तत्र घटे अज्ञान तत्र तयध्य त्राज्ञान दिया नश्यत अर्थात वो दोनों का बीच में अज्ञान का नाश धी के द्वारा होगा धी अर्थात जो बुद्धि बुद्धि अर्थात यहाँ जो बुद्धि वृत्ति घटाकार वृत्ति तो घटाकार वृत्ति अज्ञान को नाश करेगा आभा से न घटास के द्वारा घटका ज्ञान हो जाएगा तो आभा सेन घट स्फूरित सिद्धांत कह रहा है कि अर्थात प्रमाण केवल अज्ञान को ही हटाएगा क्योंकि प्रमाण ज्ञान है तो यहाँ तो ज्ञान होने से ज्ञान का कार्य और ज्ञान को हटाएगा बाकी उसमें प्रकाश डालना कहते हैं ये स्वाभाविक हो जाएगा उसमें जो चिदावास है टीका में हम लोग देख रहे थे उन्चास पृष्ठा टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में घटो ही तमसा समावृतो व्यवहार व्यवहारा योग्य तिष्ट तस्तम निष्क्रम्य व्यवहार योग्यवापादने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रवर्त घटो ही तमसा समावृत तमस के द्वारा समावृत सम्यक आवृत हुआ है तो होने से व्यवहार अयोग्य व्यवहार का योग्य नहीं होता है क्योंकि अगर वो अज्ञान से आवृत है तो घट उनको भी ज्ञान नहीं हो रहा है घट तो नहीं हो रहा है तो व्यवहार का योग्य नहीं है तस् तस् घट तमसो निष्क्रम्य तमस वो है तमस तो तो तो तो से बाहर निकाल करके व्यवहार योग्य तो आपदन करने में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रवर्तते घट अज्ञात है अज्ञान के द्वारा आवृत है तमो शब्द का अर्थ तमसा समावृत तमसा अर्थात अज्ञान है घट अज्ञान के द्वारा आवृत है व्यवहार के लिए योग्य नहीं है उसको अज्ञान से बाहर निकाल करके व्यवहार का योग्य बनाने के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कार्य करते है प्रवर्तते वही करने के लिए बाहर बाहर निकाल करके। त्वा कर है। बाहर निकाल करके करके तमसो पञ्चमी तमसे वो जो प्रतीक्षादी प्रमाण वो क्या करता है अनुपित अनिष्ट अमेय तमसो लक्षणे फले यदा पर्यवशति न तेदन आर्थिक नचर्थ प्रमाण प्रत्यक्षादी प्रमाणी अप्रमेय समानाधिकरण है उपादी अर्थ ग्रहीत अज्ञान कोई ग्रहण करना चाहता है तो कहते हैं तमस को तो सब हटाना चाहते हैं इसलिए कहते हैं ये जो प्रमाण वो क्या करता है जो अनुपादित इष्टम ना उपाधितुम इष्टम उपादान ग्रहण ग्रहण करने का जो इष्ट उसको कहेंगे उपादित और जो न उपादित अर्थात ग्रहण का करने का जो इष्ट नहीं है वो हो जाएगा अनु अनुपादित इसका अर्थ आगे कहते हैं अनिष्ट ये अनिष्ट कौन है कहते हैं अप्रमेय ये जो अज्ञान है वो प्रमा का विषय नहीं होता है तो जो प्रमा का विषय बनेगा वो मतलब प्रमेय हो जाएगा अज्ञान प्रमा से नहीं जाना मतलब प्रमाण से नहीं जाना जाता है अज्ञान किसके द्वारा जाना जाता है साक्षी, साक्षी के द्वारा तो साक्षी के द्वारा जो जाना जाता है वो प्रमाण वो मतलब प्रमा नहीं है तो इसलिए कहते हैं अप्रमेय वो प्रमाता के द्वारा अज्ञान नहीं जाना जाता है तो ये अप्रमेय ये साक्षीभाष्य है अप्रमेय से तमसह ये सब समानाधिकरण है जो अज्ञान है वो अप्रमेय है अर्थात प्रमाता का विषय नहीं साक्षी भाष्य है अनिष्ट है इसलिए अनुपादित अनुपात है वो कोई ग्रहण करना उसका चाहता नहीं जो अनुपा जिसको कोई रखना नहीं चाहता उसको हटाना चाहेगा तो, अर्थात तो अज्ञान से ये निवर्तित्व ये कहने के लिए अनुपाधिक्षित ऐसे शब्द व्यवहार किया गया निवृत्ति लक्षण फल यदा पर्यवश ये तमस जब निवृति रूप फल हो जाएगा तब तमस का निवृत्ति हो गया तदा उस समय में घट संवेदनम घट संवेदना संवेदन ज्ञानम घट का ज्ञान तो आर्थिक अर्थ से प्राप्त हुआ गया भोजन करने के लिए वो एक ग्लास में थोड़ा जल देंगे तो क्या वो जलपान करने के लिए उधर गया था कहते हैं ये आर्थिक घट तो संवेदनम आर्थिकम प्रमाण फलम न भवती वो प्रमाण का फल नहीं होता है तथा तो प्रमाण का फल होता तो प्रमाण घटका ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ था प्रमाण किस लिए प्रवृत्त हुआ था और ज्ञान का निवर्तन के लिए उतना ही कठिन चिदा के द्वारा साक्षी ये चिदाभास का हेतु हुआ और ये वृत्ति ये घट ये सभी को प्रकाश करेगा साक्षी साक्षी प्रकाश करने का अर्थ ये जो सब पदार्थ है हम कहते हैं कि वृत्ति है एक प्रमाता है एक प्रमेय है ये सबको साक्षी प्रकाश करता है साक्षी प्रकाश करता है अर्थात साक्षी उनको सत्ता और स्फूर्ति देता है ये प्रमाता होने में कैसा कहते हैं ये घटो है तो ये घटो है तो ये घटो वास्तविक किसके चलते घटो का विद्यमानता है मिट्टी के चलते मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो घट रहेगा तो इसलिए कहते हैं कि मिट्टी घटो को प्रकाश करता है तो प्रकाश करता है अर्थात उसका सत्ता और स्फूर्ति देता है इसी प्रकार की साक्षी प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब को प्रकाश करता है तो साक्षी के चलते ये सब उनका सत्ता स्पूर्ति प्राप्त होते हैं अर्थात साक्षी में ये सब अध्यस्त है चैतन्य में ये सब अध्यस्त है वृत्ति तो भी चैतन्य में अध्यस्त है घट भी चैतन्य में अध्यस्त है प्रमाता भी चैतन्य में अध्यस्त है आगे है यथा यहािदी क्रिया छेदरवयोर मिथ संयोग निरसने तयोरेव अवयवयोर् अवयवयोर् ऊपर प्रवृत्ता सी तरव अवयवो फले पवश्यति नर अवयविव्याप्रीय तथा यहाँ भी तम यह तम निवृत निवृत प्रमाण यथा क्षिद क्रिया छिदिक्रिया क्या करता है छेद्य तरोर जो छेद्य है तरु वृक्ष उसका अवयवोर मिथ संयोग निरसन है प्रवृत्ता जो छिदिक्रिया है वो तरु का वृक्ष का जो अवयव है उनमें अभी संयोग है वो संयोग का निरसन करने में प्रवृत्त हुआ कौन प्रकृत हुआ छिदी क्रिया तो करके के तयोर वो छेद्य अवर द्विधि भाव फल पर वही जो दोनों छेद्य का अवयव है छेद्य वृक्ष वृक्ष का जो दोनों अवयव होगे, वो अवयव का द्विधिभाव रूप फल में ही पर्यवसन अंत हो जाएगा द्विधिभाव हो गया तो छिदी क्रियावेशन हो गया अंत हो गया न तो अन्य तरह अवयवी छिदी व्याप्रिय तो जो दो वो अलग अलग हो गए उसमें भी जाकर के फिर छिडी क्रिया और कुछ करेगा वो नहीं करेगा व्याप्रियत तथा यहाँ पी तमो निवृत प्रमाण निर्वणती तमो अज्ञान का निवृत्ति में ही प्रमाण शांत हो जाता है निर्वणती साम्यति। तो प्रमाण का ज्ञान का इतना ही कार्य होता है कि अज्ञान का निवृत्ति करवा देगा करके वो शांत हो जाएगा आगे उसका और कार्य नहीं घट स्फूरणम तो आर्थिकम तो प्रमाण घट में जो अज्ञान था उसको हटा दिया घट का स्फूरण हो गया हो गया तो घट में ज्ञातत्व तो आ गया घट हमको ज्ञान का विषय बन गया एकदम आर्थिकम उसमें जो चिदाभास है वो चिदाभास के द्वारा प्रकाशित तो हो जाएगा कैसे आर्थिकम अर्थात ये उसका साक्षात कार्य नहीं जैसा कहा भोजन के लिए गया था जल में तो जलो वहां विषय नहीं था उद्देश्य नहीं था उद्देश्य के साथ जो कार्य होता है उसको कहते हैं आर्थिकम एक होता है शाब्दिकम मुख्य कार्य एक होता है आर्थिकम अर्थात अर्थ से प्राप्त हुआ इसको कहा जाएगा आर्थिकम शाब्दिकम जो साक्षत तो जैसे कहते हैं ना तो शब्द का अर्थ कहते ये तो उन्होंने तो तो कहे नहीं थे कहते कहे नहीं थे किंतु तात्पर्य ये था तात्पर्य भी तो शब्दार्थ हो जाता है अर्थात तो कहते हैं कि दो घटना कहा गया जैसे कहा जाए कि मृत्यु हो सब मृत्यु माप होती मृत्यु से फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा तो बीच में जन्म को प्राप्त करेगा ये आर्थिक तो क्यों शाब्दिक है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु तो किंतु बीच में ये होना ही पड़ेगा तो इसलिए इसको कहा जाता है आर्थिक इसको जो भाष्य में कहा नवश्यम भावी जो अवश्य होता है उसको आर्थिक कहते हैं घटस्फूरणम तो आर्थिकम अर्थात साथ में जो अवश्य होने वाला है ये न्याय भाषा में ये अन्यथा सिद्धत्व अर्थात ये उसके साथ तो रहेगा अन्यथा सिद्धत्व नहीं होगा अन्य सिद्ध नहीं होगा अन्यथा सिद्ध इसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा तो वही है की अर्थात तो अवश्य बात उसके साथ रहेगा ही रहेगा तत्व तत्व तो अन्यथा सिद्ध का लक्षण कहते हैं तो उसके साथ में जो निश्चित रहेगा है, कैसे पूर्ण स्वाभाविक होगा ही क्योंकि जो वृत्ति अज्ञान को हटाएगा उसी वृत्ति में चिदावस रहेगा तो चिदावस रहेगा ही रहेगा तो फिर प्रकाश करेगा ही करेगा नभिव्यंजक स्थायित्वम व्यापार प्रमात्री अस्थिरत्वाद इत्य अर्थ तब तो कहेंगे अभी ये जो घटका स्फूरण हुआ अर्थात जो घट ज्ञान हो गया तो ये घट ज्ञान ये फिर स्थायी हमेशा रहेगा कहते न तो तस् अर्थात ये जो घट ज्ञान है वो भी स्थायी रहेगा ये नहीं है तो क्यों अभिव्यंजक प्रमात्री व्यापार अस्थिरत्वात् प्रमाता का जो व्यापार जो कि अभिव्यंजक हुआ अर्थात ये घटका अभिव्यंजक हुआ ये अस्थिर है प्रमाता का व्यापार क्या है चार नंबर टिप्पणी दिए हैं अभिव्यंजक प्रमात्री व्यापार अभिव्यंजक यह प्रमातृ व्यापार कर्मधारा है प्रमाता का व्यापार हो गया घटका अभिव्यंजक वो क्या है अंतकरण वृत्ति वो अंतकरण वृत्ति अस्थिर है तो अस्थिर होने से ये घटका प्रकाश भी अस्थिर होगा अर्थात घट ज्ञान होगा फिर आगे भट ज्ञान होगा और कुछ चिंता करेगा स्थिर नहीं है कोई अभिव्यंजक व्यापार स्थिर होगा ही नहीं क्यूँकी वृत्ति कभी स्थिर नहीं है जो उत्पन्न होगा होगा नाश तत्र संविदपेक्ष संविदो न नमनी अजडे आरोपित जनकत्व संविदकतानेतर्मनकमतरेव्यापार संभवती इसके अभी अज्ञान हटने के बाद भी इसको प्रकाश करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता है कहते हैं कि संविध अपेक्ष संविद अर्थात तो उसको प्रकाश चाहिए तो यहाँ प्रकाश चिदाभास अर्थात फलव्याप्ति यहाँ संविद अपेक्षा फलव्याप्ति चाहिए क्योंकि घट जड़ है तो होने से संविदो मान फलत्व अर्थात तो प्रमाण का फल जड़ के विषय में स्पूर्ण भी अगर मान भी ले तो अभ्युपगम सिद्धांत कहा प्रमाण का क्या व्यापार है क्या नहीं करेगा अज्ञान हटाएगा विषय प्रकाशन उसका कार्य है नहीं।, नहीं है अभी कहते हैं कि जहाँ विषय जड़ है वहाँ विषय प्रकाशन भी प्रमाण का व्यापार अगर मान भी ले तो भी अर्थात अभ्युपगम ऐसा नहीं है वेदांति मानता नहीं अर्थात अगर मान भी ले तो घटादेर देर जड़ संविद अपेक्षल्याप्ति अपेक्षा करता है चिताभास अपेक्षा करता है तत्र संविद मान फलत्वी संविद अर्थात तो स्फुर प्रमाण का फल होने पर भी फलत्वे इसको कहते हैं अभ्युपगम स्वीकार करके न आत्मनी अजडे संबित एकताने आरोपित है अज़ड़ है अज़ड़ है आत्मा तो मनस्य आरोपितवर्तक संविज्जनक ये है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है प्रकाशस्वूप नंबर टिप्पणी दिया संबित संबित एकताने इति जड़ा संविदकता जड़ाजडूपात्त्म निराशाद विशेषण ये मीमांसक में कुमारीला भट्ट जी हुए हैं वो कहते हैं कि आत्मा जड़ भी है और अजड़ भी है तो आत्मा जड़ भी है क्यों कहते है, तो भी कहता है ना मैं जान रहा हूँ मेरे को तो मेरे को जान रहा हूँ मैं विषय बन रहा है तो तो जड़ नहीं होगा तो विषय कैसे बन रहे मैं जान रहा हूँ इसलिए चेतन भी है तो मैं जानने वाला होने से द्रष्टा होने से चेतन और मैं अपने आप को जान रहा हूँ कहते है जड़ा और जड़ा ये दोनों पक्ष मानते हैं। तो इस प्रकार की न ही नहीं, नहीं निषेध करने के लिए कहते हैं संबित एकता न ये केवल चेतन रूप है तो जो चेतन रूप है उसमें आवरण कभी हो सकता है जो प्रकाश रूप है प्रदीप उसमें कभी आवरण हो सकता है हो सकता है उस आवरणों को हटाने का आवश्यक है तो आवरण को हटाने के बाद फिर और प्रकाश की आवश्यकता है नहीं है उसके लिए कहते हैं संबित एकता ने मानस्य मानस्य अर्थात जो प्रमाण ज्ञान तो क्या करेगा आरोपित धर्म निवर्तकत्वम अंतरेण आरोपित जो धर्म अज्ञान उसका निवृत्त करने से सिवा और संबित जनकत्व व्यापार और कुछ उसमें स्फुर डालेगा ये नहीं आवश्यक है वो तो स्वयं प्रकाशक है घट में प्रमाणों को स्फुरण भी डालना पड़ेगा फुरण अर्थात प्रकाश तो घट में अज्ञान को हटाएगा ना प्रकाश भी डालेगा दोनों करना पड़ेगा किंतु ये जो संबित एकता है चैतन्य है आत्मा है उसमें अज्ञान को हटाना पड़ेगा और स्फुरण को चैतन्य मतलब प्रकाश को नहीं डालना पड़ेगा तो यहाँ विचार चल रहा है सूर्य का विषय सूर्य होने से यह स्वयं प्रकाश रूप है इसलिए उसमें अरसंवित जनक, जनकत्व ये व्यापार आवश्यक नहीं।, नहीं है उसमें कोई स्पूरण जानना आवश्यक नहीं है भाष्य में, ना अपि आत्मनि अध्यारोपित अंत प्रज्ञवादि विवेककरण प्रवृत्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से अनुपा दीक्षित अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्तिर व्यतिरेक तूरीये व्यापारो उपत्ति नच दे, दे उसको बाद मिलेंगे। अध्यारोपित मेंरोपित्व आत्मा में अंत प्रज्ञत्व आदि कौन से और क्या लेंगे वह और घन प्रज्ञ ये तीनों का विवेक करने के लिए प्रवृत्त हुआ प्रमाण क्या करता है प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण ये प्रतिषेध करता है नज्ञा न प्रज्ञा न उभयत प्रज्ञा कह करके तो अंत प्रज्ञ जो की आत्मा में आरोपित तो हुए हैं उसका प्रतिषेध करने के लिए ही यहां प्रमाण प्रवृत्त होता है होकर के क्या करेगा अनुपाधित अंत प्रज्ञत्वादि का निवृत्ति करेगा जो अंत प्रज्ञ ये तेजस तो है अथवा तो विश्व है वो ग्रहितव्य न वो त्याज त्याज्य है त्याज्य है इसलिए कहते हैं अनुपाधिषित तो वो अनिष्ट है उसका निवृत्ति व्यतिरिक है न निवृत्ति को छोड़ करके तूर्य व्यापार पहले कहता तुरिया में कोई अन्य व्यापार नहीं है क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है खाली मैं विश्व नहीं हूँ जागृत अवस्था में इंद्रियो के साथ जो व्यवहार करता है वो मैं नहीं हूं तो इस प्रकार के निश्चय हो जाएगा तो आगे तूर्य में कोई और अन्य व्यापार नहीं है ठीक है तूर्य आत्मा संवेदन जनन व्यापारो न प्रमाणस्य प्रकल्प्यते तूर्य आत्मा में संवेदन जनन फल व्याप्ति तो इस प्रकार की व्यापार प्रमाणस्य न प्रकल्प्य छह नंबर कहते न प्रकल्पते ऐसे पाठ होने से ठीक था कल्पना ये नहीं करते हैं ज्ञानी लोग प्रमाण का अन्य कोई व्यापार कल्पना नहीं करते तो यहाँ प्रकल्पियते कर्मणि कर दिया अन्य कोई कल्पना नहीं किया जाता तो नहीं किया जाता और नहीं करते ये टिप्पणी कहते अन्य नहीं करते ज्ञानी लोग तस्य तस्य तस्य एकात्म आरोपित फल संविदात्मक आरोपितवृत्ति स्वयं मानजन्यफल संविदनपेक्ष है इसलिए आरोपित का निवृत्ति को छोड़कर के आरोपित से निवृत्त व्यतिरण आरोपित तूर्य में क्या हुआ है जैसे इत्यादि इनका निवृत्ति व्यतिरकर्ण निवृत्ति को छोड़कर के मान जन्य फल संबित निवृत्ति कर दिया जो आवरण था उसको हटा दिया हटाने के बाद मान जन्य फल प्रमाण से कोई फल संबित वहां और होगा तूर्य में नहीं होगा अनपेक्षित्वात क्योंकि वो स्वप्रकाश है अन्य कोई फलो नहीं चाहिए केवल वो जो आरोपित तो हुआ है उसको हटा देगा इसलिए यही कार्य है सुबह से शाम तक नींद खुलने से फिर नींद हो जाने तक हम में क्या अध्यस्त है उसको हटाना है इतना ही कार्य सारे विचार का इतना ही कार्य हमें क्या अध्यस्त है कब पता चलेगा जब खुद निकलेगा तब तो पता चलेगा हमें क्या अध्यस्त है खून अर्थात खाली स्थूल शरीर से नहीं स्थल शरीर का खून जितना होता है ना सूक्ष्म शरीर का खून अधिक कष्टदायक होता है तो वो जो समय खून निकलेगा उस समय हमको पता चलेगा कि हमें क्या अध्यस्त है उस अध्यस्त को ही हटा देना इसलिए हमें क्या अध्यस्त है वो जानने के लिए खून निकलना आवश्यक है तो खून अगर निकल नहीं रहा है जानेंगे या तो हम ज्ञानी है नहीं तो हम पाओ अभी रखे ही नहीं है हम साधक बने ही नहीं है अर्थात खटका लगने से जानना है कि हाँ इस जगह में अभी हमको ये आरोप है तो ये आरोप हमको हटाना है तो ये आरोप कैसे हटाएंगे ये जहां का चीज वहीं रखना है किंतु ये मन नहीं मानेगा क्यों ये मन काम का आश्रय है तो ये ना इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य ये तीनों के द्वारा इंद्रिय मनोबुद्धि के द्वारा ये काम देही का ज्ञान को आवृत करके उसको विमोहती मोह में डालता है ये तीन ही उसका अधिष्ठान है ये तीन को काम व्यवहार करेगा आप इंद्रियों को रोक लिए अभी इंद्रियों को काम व्यवहार नहीं कर पाएगा विवेक हो गया इंद्रियों को रोक लिया जो इंद्रियो में पड़ा है उसका तो बात ही छोड़े वो तो अभी प्रथम पाव में नहीं आया जो इंद्रियो को रोक लिया अभी मन के साथ लड़ रहा है ये काम बार बार मन को आश्रय करके उसमें लगाएगा अर्थात कहेगा मन को ऐसा सोचने से अच्छा है क्योंकि अब तक तो वही अच्छा माना है ना उसी से रस मिलता है बार बार आप कहेंगे कि विवेक होता है न नहीं वो क्या लाभ है क्यों ऐसा चिंतन करना है तो मनो बार बार उसमें रहेगा जैसे इंद्रियों के साथ होता था ऐसे मन के साथ भी होगा अब फिर उसको लड़ते लड़ते मन से ऊपर ले आएंगे बुद्धि में लगा देंगे सर्वदा कुछ विचार करेगा तो विचार में भी ये काम का एक आश्रय होगा अर्थात कहेगा कि नहीं, नहीं इसको विचार करो जो मन से ऊपर उठ पाएगा वो विचार संसार का नहीं करेगा वो तो शास्त्र का ही विचार करेगा क्योंकि संसार का विचार करेगा तो मन से ऊपर उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा तो शास्त्र का विचार करेगा उसमें भी लगा करके रहेगा उसको बार बार कहेंगे भाई क्यों उसमें चलता है आप समाधि हो करके रहो तो अच्छा कह ना ये अच्छा है रस मिलता है इसलिए कहते ना ये शास्त्रवास लोकवासन या जंतोर शास्त्र वासन या पिच न न लोकवासन या लोकवासन या जंतोर शास्त्रवासन या देह वासन या ज्ञानम यथावत नहीं बजायते ये तीन वासना उसमें एक, एक, एक, एक शास्त्र वासना भी है शास्त्र वासना अच्छा है कि आपको संसार से उठा लेगा किंतु में उसी में लग जाना वो भी नहीं है अर्थात उसके ऊपर उठ करके ब्रह्माकार भ्रमाकारि में जाना है तभी फिर भूमिका में ऊपर ऊपर जाएगा तो ये जो काम है ये काम अर्थात ये बार बार उसमें ले करके अर्थात प्रवृत्ति कराएगा ये वास्तविक ये जो आत्म तत्व तो है हमारा स्वरूप है ये तो स्व प्रकाश रूप है हमें कोई भी पदार्थ जो अध्यस्त तो हुआ है उसका निराकरण करना बार बार विचार करना जब भी मन में किसी प्रकार विक्षेप होता है अथवा जब सुख भी अनुभव होता है जब दुख का कोटा थोड़ा थोड़ा पूरा होगा आगे सुख होगा तो सुख का अनुभव होने का समय में भी उससे हटना है क्यों उसमें रस लेता है ये घटना कुछ हुआ हुआ उसमें रस लेना नहीं ये विचार करके फिर हट जाना है जितना जितना हटेगा उतना उतना, उतना स्थिति का अनुभव होगा तत्र तो हेतुअंतरम आह तथे तो वेतुअतरम तो अर्थात प्रमाण का कार्य केवल आरोप का निवृत्त करना तो बाकी वो ये प्रकाश डालना उसका कार्य नहीं है भाष्य में अंत प्रज्ञत्व आदि निवृत्ति समकाल प्रमात आदि भेद निवृत्त है अंत प्रज्ञत्व जिस समय में निवृत्त हो जाएगा अंत प्रज्ञत्व आदि कहने से तीनों ये तीनों जागृत विश्व तेजस प्राज्ञ जिस समय में निवृत हो जाएंगे उस समय में प्रमाता भी चला जाएगा विश्व ही प्रमाता बनता है अगर वही नहीं रहा फिर प्रमाता चला गया अर्थात मैं जो जान रहा हूँ यही ठीक है कुछ ठीक नहीं है तो अर्थात तो ज्ञानी यही कहेगा कि कुछ ठीक नहीं है नहीं नहीं ऐसे हुआ है कुछ नहीं हुआ है सब मिथ्या है तो ये, तो ये कोई एक व्यक्ति कहा कि उसको नब्बे साल हो गया एक दिन गया था कि देखने के लिए फाइन आर्ट एग्जिबिशन कहते हैं चित्र करना तो ठीक है देख करके आपको समझ में आएगा फाइन आर्ट उस प्रकार कहते हैं जिसको देख करके आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं तो अब जाएंगे फिर समझ में तो नहीं आएगा किंतु आप नहीं कह पाएंगे समझ में नहीं आएगा बापरे बाप क्या बनाया है कहकर के आना पड़ेगा कहना ये सब कहते ना ये जो बड़े लोगों का ही व्यवहार छोटे <laughs> लोग गांव का आदमी कहेंगे क्या भाई तो कुछ तो समझ में नहीं आया तो सरल भाव से कह देगा बड़े आदमी इस प्रकार नहीं कह पाएंगे क्या बनाया है वापरे विचित्र इसके द्वारा क्या वो मतलब संदेश देना चाहते हैं इसको कहते हैं फाइन अर्थात तो ये कहते ना ये जो ब्रश होता है ना तुली उसको सही में डूबा और ऐसे छिड़क दो जो होगा वो फाइन आर्ट्स तो वो आदमी तो वो दार्शनिक है तो वो कहता है कि 90 साल उम्र में कहता है कि जीवन का अंतिम समय में हमको ये पता चला कि जगत का बहुत कुछ चीज जाना नहीं जा सकता है और ये जानना भी व्यर्थ है किंतु हमको जीवन का ही अंतिम काल में ये पता चलता है तो अर्थात ये जो कहते हैं ना ये जो धीरे धीरे ये ज्ञान आता है ये जब अंतिम काल होता है ये रविन्द्र वो बात कहते हैं ना कि जब ये कपड़ा फटने लगता है मतलब कपड़ा जब थोड़ा पहनने का लायक होता है तो फटने लगता है। जानता नहीं और ये लोग जानता नहीं ये जानता नहीं तो, ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर दिखाते हैं अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकाल में व प्रमात आदि भेद निवृति जिस समय में विश्व इत्यादि का निवृत्ति हो जाएगा प्रमाता भी चला जाएगा फिर जगत में और कोई महत्व बुद्धि नहीं रहेगा वो जैसा हो रहा है सब ठीक है कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ हो रहा है तो कोई मान रहा है तो कहेंगे बोने दो आगे टीका में आश्रय भावेन आश्रय अभाव आश्रित प्रमाण अभाव अनंतरक्षण अनंत तस्वीर व्यापार अनुपति रीतत्र वाक्य शेषम अनुकूलती जब आरोपित तो पदार्थ का ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया ये विश्व तैजस तो इत्यादि निवृत हो गए तो प्रमाता का भी निवृत्ति हो गई प्रमाता ही ये प्रमाण का आश्रय होता है तब तो जब प्रमाता ही चला गया आश्रय का अभाव हो गया आश्रय का अभाव हो जाने से आश्रित तो जो प्रमाण उसका भी अभाव हो जाएगा अब प्रमाता नहीं रहा तो प्रमाण कहाँ रहेगा तो अभाव अनंत क्षण है तस्व्यापार अनुपत्ति तो उसी क्षण में प्रमाता चला जाएगा तो प्रमाण चला जाएगा तो आगे और वो प्रमाण कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका स्वयं का स्थिति ही नहीं रहे कनुप पति वाक्यशेषमुकूल भाष्य में इसमें सहकारी अन्य जो वाक्य उसको कहते हैं भाष्य में तथा चक्ष्यतिवैत नए मांडुके कारि का है आज आ गया विकलो विवर्तेत कल यदि के न उपदेशादाद ज्ञाते द्वैत निकल विनिवत लिंकार प्रयोग करते हैं ये जो विकल्प नाना घट पट नदी पर्वत ये आकाश दिखता है इसको आप विकल्प कहते हैं अथा विरुद्ध नाना कल्प विकल्प ये बिनी तो इसका निवृत्ति हो जाता कल्पियते यदि के अगर इसका कोई कल्पना करता तब हम कहते कि इसका निवृत्ति हो जाती तो फिर ये क्यों है कहते है उपदेशादय वाद ये केवल उपदेश देने के लिए ये सब कल्पना सृष्टि की कही गई है तो क्यों उपदेश देने के लिए कल्पना कही गई है कहेंगे जो आज खड़ा है वो तो सामने में ये स्थूल और पदार्थ को देखता है उसको आप कहेंगे कि आकाश भी नहीं है बाबा अजी रहने दीजिए हमको अभी पर्वत दिख रहा है आप कहेंगे आकाश भी नहीं है इसलिए उसको बताना पड़ेगा आत्मा से आकाश वहां से वायु तेज जल पर्वत जो पर्वत आप देख रहे ना ऐसे ऐसे आया है अभी ऐसे ऐसे उसका लय कर दो तो उपदेशा पंचमी चतुर्थी अर्थ तो अयम वाद वायद कथन सृष्टि का कथन केवल उपदेश के लिए ज्ञाते सती ये वास्तविक नहीं है जितना जितना ज्ञान निष्ठा होगा उतना उतना द्वैत तो में महत्व बुद्धि हट जाएगी टीका में कि ज्ञाधीन दैत निवृत्ति अव छिन्न न क्षण्तरे ज्ञान स्थतु ज्ञानाधीन द्वैत की निवृत्ति ज्ञान होने से द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी जिस क्षण में यह निवृति होगा वो क्षण हो जाएगा द्वैत निवृति अवच्छिन्न क्षण तो द्वैत निवृति अवच्छिन्न क्षण अतिरिकण क्षणांतरे आगे ज्ञानम स्थातु न पा रहे और ज्ञान नहीं रह पाएगा क्यों कहेंगे उसका प्रतिद्वंदी नहीं है ये रावण जो पूरा तीनों लोगों को अधिकार कर लिया फिर उसका जो बाहु थे ना सिर्फ दस बाहु वो सब रणकंडू महीम में हम लोग रोड पड़ते हैं ना तो अर्थात रणकंड खुजली होता है इतना अभ्यास हो गया वो नहीं होगा तो खुजली होगा तो फिर खुजली होने से क्या है ना प्रतिद्वंदी खोजने लगा कहाँ मिलेगा कहते हैं शिव का जो आश्रय है कैलाश पर तो उसी को उठाने लगा तो उठाने लगा तो फिर शिवजी दबा दिए तो रावण को पता चला था ना ना हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है तो इसी प्रकार की है कहते हैं कि ज्ञान का प्रतिद्वंदी था अज्ञान अज्ञान जब नहीं रहेगा तब तो, तो ये ज्ञान भी नहीं रह पाएगा इसलिए कहते हैं जब आसक्ति नहीं रहेगी तो विरक्ति भी, भी नहीं।, नहीं रहेगा क्या स्थिति हो जाएगा तो फिर कह बीत तो राग हो जाएगा तब तक वैराग्य जब तक राग राग नहीं है तो वैराग्य नहीं है अर्थात तो उसके साथ संबंध होने पर भी बैराग्य का क्या अर्थ है उसे हटने का जो इच्छा ये हटता क्यों है क्योंकि जो रास्ता में जो ऑटो जा रहे हैं हम दूर में खड़े हैं हम उसे हटते हैं तो हमको तो कोई मतलब नहीं है, हम दूर में खड़े हैं तो अर्थात राग होने से ही बैराग्य अगर राग ही नहीं है फिर उसको कहा जाता है बीतराग अर्थात तो उसके कोई संबंध ही नहीं है वृत्ति ही नहीं उठना त्याग हो गया त्याग हो जाने के बाद अंदर में जब तक तो संस्कार है वो वैराग्य को बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि तब तो वो वैराग्य कहा जाएगा चतुर्थ भूमिका हो जाएगा अर्थात तो उसका संस्कार अर्था भी नहीं उठना जिसको परा वैराग्य कहते हैं शास्त्र में ये योग सूत्र में कहते हैं ना यतमान व्यतिरेक एक बशीकृत बशिकार तो ये प्रथम हो गया यतमान उद्यम करता है उद्यम करते करते कुछ को तो जीत लिया तो अभी कहते हैं कि अभी व्यतिरक अर्थात कुछ तो हट गए और कुछ बचा है आगे सब तो हट गए किंतु एक इंद्रिय केवल मन में चलता है इंद्रिय से और कुछ ग्रहण नहीं है किंतु मन में विचार उठ जाता है संस्कार उठ जाता है इसको कहते हैं एक इंद्रिय केवल एक ही इंद्रिय मनो अभी कार्य कर रहा है अर्थात ये अच्छा है इस प्रकार की मन में केवल वृत्ति उठता है करता नहीं आगे अर्थात वशीकार मन भी बस में आ जाएगा और वृत्ति भी उठाएगा नहीं उसको कहेगा भीतर आ गया आगा वैराग्य गए से ही ज्ञान होता है ये वो योग सूत्र में भी वो लोग कहते हैं न अस्थिरम अस्थिर ज्ञानम व्यापाराय पर्याप्तम जो अस्थिर ज्ञान है उसका आश्रय चला गया प्रमाता चला गया अभी ज्ञान स्वयं का उसका आश्रय नहीं है ज्ञान अस्थिर हो गया और स्थिर ज्ञान अभी और व्यापार करेगा विषय को प्रकाश करेगा कहीं वो नहीं करेगा तथाच च्ञान से द्वैत निवृत्ति व्यतिरेक न आत्मनी व्यापारो अस्थितिया ज्ञान का इतना ही कार्य है कि द्वैत का निवृत्ति कर देगा उसके व्यतीत आत्मा में उसका और कोई व्यापार नहीं है जितना जितना द्वैत तो हट जाएगा जगत सत्य है ये बुद्धि जितना, जितना जितना हट जाएगा जगत सत्य है कैसा पता चलेगा अब इसको तो करेगा नहीं करेगा नहीं जब उसका जब वो समय आ जाएगा उसे तो करेगा नहीं ना उससे पता चलेगा कि उसमें कितना मिथ्या तो बुद्धि हो गया तो कितना मन ठेलेगा अंदर अंदर से ये जितना जितना इसलिए सबको करेगा ऐसा क्योंकि ये संस्कार बना ही है रात राताराते नहीं हो जाता है उसके साथ लड़ना उसको रोकना रोकते रोकते एक दो बार उससे हार जाना हार जाना नहीं मतलब हार जाएगा तो फिर हार जाने से भी फिर जो लड़ते रहेगा वही धीरे धीरे जीतेगा भाष्य में ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरिक्षण अनवस्थानात ज्ञान द्वैत का निवृत्ति कर देगा जिस क्षण में करेगा आगे क्षणांतर में वो रहेगा नहीं वो उसका मतलब ये नाशक हो जाएगा अनवस्थान उसका अवस्थान विद्यमानता नहीं रहेगा कैसे ये, ये ब्रह्म ज्ञान जो की विश्व तैज से इत्यादि को हटाने वाला ऐसे ही ज्ञान भी घटाकार घटाकार वित्तीय इत्यादि ये अज्ञान को हटाएगा ज्ञान को हटाने के बाद वो रहेगा नहीं हम देख सकते हैं हमको एक ज्ञान उठा रहे हैं और रहेगा पूरा लगातार अगर रहता तो फिर ये ध्यान के लिए क्यों इतना उद्यम करते हैं और रहेगा नहीं चला टीका में पूर्व पक्षी कहता है कि न ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपनी न स्वात्मान निवर्ता ठीक है अभी ज्ञान जो हुआ वो अज्ञान को हटाया अज्ञान का जो कार्य द्वैत है वो भी हट गए तो हटने के बाद ये ज्ञान को कौन मारेगा कहते हैं कि अर्थात दो मल्लो लड़ रहे थे एक तो दूसरे को मतलब ये हरा दिया अभी जो जीत गया उसको कौन फिर हटाएगा ज्ञान और अज्ञान को हटाए ज्ञान को कौन हटाएगा पूर्व पक्षी कहता है तो क्यों नहीं हटेगा कहते हैं निवर्त्य निवर्तक भाव एकत्र विरोधा सिद्धांत कहेगा ज्ञान स्वयं अपने आप को हटा देगा पूर्व पक्षी कहता है कि जो निवर्तक होगा वो अनिवर्त्य भी हो जाएगा जो खादक होगा वो खाद्य हो जाएगा नहीं होगा दूसरों का खाद्य हो सकता है स्वयं एक कैसे हो जाएगा निवर्त्य निवर्तक भाव भावत्व निवर्त्य त्व एकत्र विरोधात एक में नहीं होगा अतो अतो अतो जब तक उसका कोई निवर्तक नहीं आएगा ज्ञान का तब तक ज्ञान अभी अज्ञान को ज्ञान हटा दिया पूर्व पक्षी कहता है कि अभी ज्ञान को कौन हटाएगा कोई हटाने वाला नहीं है कहते हैं कि यावत निवर्तकम जब तक उसको हटाने वाला नहीं आया ज्ञान को हटाने वाला जब तक नहीं आया तब तक ज्ञान ऐसा ऐसे रहेगा ज्ञान ऐसे रहेगा यावन निवर्तकम यावन निवर्तकम उदेति जब तक निवर्तकम न उदेति न उदेति ले सकते हैं यावन निवर्तकम न उदेति तब तो तक ज्ञान रहेगा रहेगा स्थासी तो सिद्धांति इसका उत्तर देता है इस प्रकार की शंका करने से सिद्धांति उत्तर देता है अवस्था ने अनवस्था प्रसंगात द्वैत अनिवृत्ति अगर निवर्तक नहीं है इसलिए ज्ञान बचा रहेगा तो अभी क्या मानना पड़ेगा एक निवर्तकों को मानना पड़ेगा वो जो निवर्तक आएगा उस निवर्तक फिर रहेगा उसको हटाने के लिए और एक निवर्तक मानना पड़ेगा तो ऐसा क्या होगा अनवस्था होगा और अनवस्था अगर होगा तो फिर पहले जो निवृत्ति होना है वही नहीं हटेगा तो क्योंकि उसका आगे वाला अगर नहीं हटेगा ये भी नहीं हटेगा इस प्रकार की होने लगने आगे वाला नहीं हटेगा तब द्वैत्व को निवृत्ति करेगा प्रथम ज्ञान प्रथम ज्ञान को द्वितीय ज्ञान द्वितीय ज्ञान को तृतीय ज्ञान ऐसे आप चलते रहेंगे अगर अभी होगा कि आप कहीं जाकर के सौ में रुक जाना पड़ेगा क्योंकि सौ ज्ञान हटा नहीं अगर सौ ज्ञान अगर हटा नहीं तो वो सौ ज्ञान तो बचा रहेगा तो रहने से एक तो आत्मा रहा तूर्य रहा और एक स्व ज्ञान रहा तो फिर वही द्वैत रहा तो द्वैत का निवृत्ति कहा हुआ तो कहते हैं अनवस्थान तो द्वैत से अनिवृत्ति द्वैत बना रहेगा इसलिए कहते हैं अनवस्था मूल अक्षय करिए जिसको हटाने के लिए प्रक्रिया आरम्भ की अगर वो प्रक्रिया अनवस्था हो गया और मूल ही नहीं हट गया वो ऐसे ही रह जाएगा टीका में निवर्तक ज्ञान से द्वैत निवृत्तर अन्तरम अपनी निवर्तकंतरम अपेक्ष अवस्थाने यहां तक देखेंगे निवर्तक से द्वैत का निवर्तक पहले के ज्ञान होगा अगर वो द्वैत का निवृत्ति अनंतरम अपनी बना रहेगा क्यों बना रहेगा कहेंगे निवर्तकान्तरम अपेक्ष अन्य के निवर्तक को अपेक्षा करता है निवर्तक अपेक्ष अवस्था ने अन्या को अपेक्षा करके अगर बना रहेगा तस्वर्तकंतर व्यापेक्ष आद्य स्यापी विज्ञान से निवर्तकत्व असिद्धि अभी वो जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ सबका निवर्तक चाहिए तो अगर जहाँ अब निवर्तक नहीं बनेंगे मिलेगा वो पूर्व निवृत्त नहीं होगा तो अगर वो निवृत्त नहीं होगा तो उसका पूर्व उसका पूर्व इसी प्रकार की अनावस्था वास्तविक निवर्तकंतर व्यापेक्ष आद्य स्यापी विज्ञान अच्छा हाँ यहाँ थोड़ा और अधिक विचार है कहेंगे मान लीजिए कि सौ वाला जो हुआ अभी सौ वाला ज्ञान का कोई निवर्त नहीं हुआ नहीं होने से अभी कहेंगे ये जो सौ वाला हुआ ये दूसरों का निवृत्त कर दिया कि क्योंकि स्वयं का निवृत्त नहीं हुआ जिसका स्वयं का निवृत्त नहीं होता निवृत्ति नहीं होती है वो दूसरों का निवर्तक क्यों बनेगा अगर वो बनता तो निन्यानवे वाला भी ऐसा हो जाता अभी कहते हैं सौ का कोई निवर्तक नहीं है इसलिए वो बना रहेगा किन्तु सौ निन्यानबे को हटाया निन्यानवे को हटाया किंतु उसका कोई निवर्तक नहीं रहा बोल करके वो बना रहा तो अभी कहेंगे अगर दूसरों को हटा करके भी स्वयं हटता नहीं अगर ऐसा हो सकता है अभी सौ दूसरों को हटाया किंतु स्वयं हटा नहीं तो निन्यानवे ये क्यों नहीं होगा कहेंगे उसके लिए सौ आ गया अगर उसके लिए सौ आ गया तो सौ के लिए फिर क्यों नहीं आएगा कहेंगे सौ के लिए नहीं आएगा सौ के लिए नहीं आएगा तो निन्यानवे के लिए तो निन्यान क्यों आएगा तो उसके लिए भी नहीं आएगा तो निन्यानवे के लिए कोई निवर्तक नहीं आएगा तो प्रथम के लिए भी कोई निवर्तक नहीं आएगा तो प्रथम ज्ञान के लिए कोई निवर्तक नहीं आएगा तो द्वैत के लिए भी कोई निवर्तक नहीं आएगा तो इसको कहते हैं मूल छ के लिए निवर्तक नहीं हो सकता जैसे दो पालवान है एक पालवान का हो सकता है दूसरे दु, दु, पालवान पलवान हो सकता है तो अगर आप कहते हैं कि सौ का कोई निवर्तक नहीं होगा तो फिर आप प्रथम का क्यों निवर्तक मानते हैं प्रथम का निवर्तक द्वितीय पेलाते हैं द्वितीय का तृतीय पेलाते हैं तृतीय का जाकर के कहते हैं तो में और मानने का जरूरत नहीं यहाँ तक क्यों जाते हैं मानने का जरूरत नहीं तो प्रथम का मानने का जरूरत नहीं तो प्रथम ज्ञान रहेगा तो वहीं से द्वित होगा तो, हो, तो प्रथम ज्ञान का विचार आरम्भ करके आगे चल रहे थे तो वो यही फिर रहने दीजिए इसी से ही तो द्वित हो जाएगा तो ये द्वित का निवृत्ति नहीं होगा अच्छा वो बोलना चाहते हैं कि आप छः तक जाके द्वित्व पहले रह जाए सिद्धांति कह रहा है न च ज्ञान से स्व निवर्तकत्व अनुपति पूर्व पक्षी कहा था ज्ञान स्व का निवर्तक नहीं बनेगा स्वयं स्वयं का निवर्तक नहीं होगा सिद्धांत कहते हैं स्व पर विरोधी नम भावानम बहुलम उपलम्बात स्व पर दोनों का मतलब स्व का भी निवृत्त करेगा दूसरों का भी निवृत्त करेगा अर्थात दूसरो को निवृत्त करा करके स्वयं भी निवृत्त हो जाएगा उदाहरण देते हैं कतो करेंगे वो महिला को भी बैठा देगा और स्वयं भी बैठ जाएगा तो इसी प्रकार की भाव पदार्थ है दूसरों का कर निवृत्त करा करके स्वयं भी निवृत्त हो जाते हैं जहाँ तक ओम पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण